ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते देवा, देवा, देवा। पतितं नंदनजिकथित श भवध कृपया थप पंकज़ स्थित धूलि सदृश विचिंत ये श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक का पंचम श्लोक है इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण उपदेश मिलते हैं एक विषय है कि आधुनिक वैष्णव समाज में एक विवाद है कि बद्ध जीवात्माओं का मूल स्रोत या मूल स्थिति क्या है शिल प्रभुपाद बाढ़ बोले कि हम जो बद्ध जीव है हम पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ थे उनकी लीला में वैकुंठ या कोलोक जगत में परंतु कुछ वैष्णव बल थे नहीं हम कभी भी भगवान के साथ नहीं थे हम यहां पर है तो चैतन्य चरित चैतन्य चर चाम चैतन्य महाप्रभु का एक वचन है कृष्ण बाह्य मुखोय भोगवंश खरे नहीं वो तो सृष्ट हो कृष्ण भूलि से जीव अनादिहिमुख अथई माया देय देय दया संसार दुख कृष्ण भूलि अर्थात कृष्ण को भूल के श्री जीव अनादिहिमुख तो अनादि का मतलब अनादि आप सब चंद है और शब्द का क्या अर्थ है तो यदि हम अनादिकाल से इस भौतिक जगत में हैं तो हम भगवान के साथ नहीं थे परन्तु इस में भी चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्ण भूल ही अर्थात हमारा ज्ञान था कृष्ण के बारे में और कृष्ण को भूल के हम इस जड़ जगत में आया है इसके बारे में भी प्रेम विवात में जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के एक मुख्य पार्षद कहते हैं कृष्ण बहिमुख होया भोगवंश करे निकट हस्ता माया तारे जपटिया धोरे कृष्ण बहिमुख होया मतलब वो जीव जो कृष्ण के बहिमुख उदास होते हैं और भोग वंच करते है अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख का वंच करते हैं तो इसलिए वो बहिमुख जीव का क्या होता है निकटस्था माया मतलब तो माया जो उस जीव के निकट है उसको उस जीव को माया उसको खींचता हैं। तो इसका मतलब भी कि एक काल था जिसमें भागवत स्मृति थी जीव की और उस स्थिति से हम माया का फौज में आए है तो इस श्लोक करम फम फम इस श्लोक में फथितम मैं पतित हो गए हूं इस विवाद की चर्चा में इस श्लोक एक प्रमाण है कि हम कृष्ण के दास है वो हमारी सनातन स्थिति है जैसे चैतन्य चार्यता में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्य दास। तो चैतन्य महाप्रभु इस कहा कहते मैं नंद अर्थात नंद कपुत्र कृष्ण आई नंद किंकरं। मैं किंकरं। तो किंकर मैं किंकर शब्द का मतलब सेवक दास विशेष विशेषकर उसका मतलब है किंकर का मतलब दूसरा व्यक्ति के व्यक्तिगत सेवक किंकर किम करो मैं क्या करूं इससे किंकर शब्द आता है तो जैसे कि आप सब भारतीय नागरिक है आप सब देश के सेवक है आप ऐसे खुद के बारे में मान सकते तो आप सब राष्ट्रपति के सेवक है लेकिन आप राष्ट्रपति से दूर है व्यक्ति आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं है राष्ट्रपति के साथ लेकिन राष्ट्रपति के किंग सब सेवक है लेकिन ंकर उस प्रकार सेवा के जो राष्ट्रपति या भगवान के घर में रहते हैं और वो राष्ट्रपति या इस प्रसंग में भगवान की व्यक्तिगत सेवा करते हैं तो सेवक दूर रह सकते लेकिन किंकर का मतलब जो प्रभु के साथ रहते हैं और चेचन्य महाप्रभु कहते हैं मैं कृष्ण नंद धनु मै आपका किंकर हूं उस स्थिति से पतित हो गया हूं तो वो एक शिक्षा है जो इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक से हम मिलती है <coughs> तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण <coughs> शिक्षा जो इस श्लोक से हम मिलते हैं बोल दिया था फिर बोलता हूं बार बार कहना पड़ेगा कि जीव का सनातन स्वभाव है स्वरूप है जी स्वरूप हो कृष्ण दास। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत साधु है जो कहते हैं कि सब जीव ब्रह्मा है सब जीव भगवान के समान है परंतु चैतन्य महाप्रभु और सब वैष्णव आचार्यों इस मत ग्रहण नहीं करते और सभी शास्त्र का सिद्धांत है कि ममाईवांश जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते ममाए वांशो जीवलोके के जीवभूत सनातन सब जीव कृष्ण के सनातन अंश है अंश अंग्ष और अंशी मतलब टुकड़ा और पूर्ण तो दोनों एक ही नहीं हो सकते हम सनातन दास है सनातन सेवक है वो हमारी मूल स्थिति है तो मोक्ष के बाद भी जो सेवा के तो केवल सेवा करना चाहते जो भक्ति करते हैं सेवा करते हैं परंतु उसका उद्देश्य है सेवा करने से मैं प्रभु के समान बन जाऊंगा वो सेवक तो सही सेवक नहीं है वो वास्तव में वो प्रभु के द्वेषी शत्रु है क्योंकि यह उसका गुप्त उद्देश्य है तो अभी मैं सेवा करता हूं तो बाद में मैं स्वयं खुद को प्रभु बनूंगा फिर उस समय तुम मेरी सेवा करोगे वो उद्देश्य है मैं प्रभु जी की पूजा करता हूं और मेरी इच्छा है कि और जैसे सब लोग आते मंदिर और भगवान की पूजा करते हैं तो मेरा तपस्या और साधना और भक्ति का बल से सब लोग स्वीकार करेंगे कि मैं भगवान हूँ और मेरी मूर्ति स्थापन करके मुझको पूजा करेगा तो ऐसे लोग जो लोग जो लोग ऐसे सोचते तो कहते हुए साधु होते हुए भी तो वास्तव में रावण जैसे राक्षसन <laughs> क्योंकि एक ही उद्देश्य है नहीं सीता देवी भगवान राम के भोग्य है तो मैं भगवान का पद पद ले लूंगा जो भगवान की संपत्ति है मैं ले लूंगा जो भगवान का अधिकार है सबके पूज्य होना मैं ले लूंगा तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो इस प्रकार चिंतन करते हैं तो रावण जैसे राक्षस तो रावण भी साधु का वेश में वे आया था साधु दान और साधु से ही सावधान हो तो काल से वैष्णव और मायावादियों में यही संघर्ष होते जो या युद्ध होते हैं तो मायावादी अद्वैतवादी बोलते हैं कि जीव ही शिव आत्मा ही परमात्मा परंतु ये ऐसे ही भगवान से क्योंकि अगर आत्मा और परमात्मा एक ही है तो परमात्मा शब्द का क्या आवश्यकता है अगर अगर सब एक ही है तो कैसे एक आत्मा परम परमात्मा का मतलब सब जो सबके ऊपर है लेकिन अगर सब एक ही कक्ष के है सब समान है तो परमात्मा शब्द का वास्तव था नहीं था अगर सब एक ही है इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मथफ रथ रमन खिंचित धनंजय हे धनंजय तुम बड़ो धनी हो तो तुम समझ लो कि मेरे से बड़ा कोई और कुछ नहीं है नहीं होता नहीं होगा कभी भी मैं जैसे धनी सुंदर सत्य यशवान इत्यादि कोई और कुछ नहीं होता नहीं है और कभी भी नहीं होगा तो जीव की स्थिति है भगवान की सेवा में बात साफ है लेकिन चूंकि हमारा मन साफ नहीं है इसलिए हम ये बहुत ही साफ बात तो बहुत कठिन जैसे मानते बहुत बहुत उच्च तत्वज्ञान तत्व ज्ञान महाराज वो उच्च तो नहीं है ये सामान्य है हम सब सेवक हैं नियंत्र है हम नियंत्रित हैं परंतु क्योंकि हम बहुत नीच है बहुत पतित है इसलिए हम वो ज्ञान बहुत उच्च मान जाते माम हम पतित हो गए हैं हम इस भौतिक संसार में आए हैं क्योंकि हम श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते हम उनके सेवक है तो नहीं मानता हम चाहते थे कि कृष्ण से स्वाधीन होना हम स्वयं ईश्वरों हम हम भोगी बन जंग जो संभव नहीं है हम कभी भी कृष्ण से स्वाधीन नहीं हो सकते तो भगवान कृष्ण हमको हमारा काल्पनिक अभिनय करने के लिए कि मैं भगवान हूं मैं भोगी हूं मैं कृष्ण से अलाक हूं ये सब अभिनय नाटक करने के लिए भगवान श्री कृष्णा हमको इस पूरा भौतिक जगत देते हैं जिससे हम अवसर मिलेंगे कृष्ण को भूलने के लिए परन्तु इस भौतिक संस्था में अवस्थ है विषम विषम है भवम बुद्ध हो इस भौतिक संस्था में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख होते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि भगवद गीता हिंदू तत्व ज्ञान है परंतु गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जड़ाव्याधि दुख दो शानुदर्शन ज्ञानी जन सदैव देखते रहते हैं कि इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जड़ाव्याधि दुख है तो ये हिंदूवाद नहीं है ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं का जन्म मृत्यु जड़ाव्यादि दुख है हम ऐसा नहीं बोल सकते मैं हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट वक्त क्यों हूँ तो अभी मुझे जन्म मृत्यु जो आदि भोगना नहीं पड़ेगा क्योंकि कर, करान, करान में ऐसा लेख नहीं है तो अगर तुम हिंदू हो तो जन्म मृत्यु जो आदि जन्म मृत्यु जो आदि दुख भोगना पड़ेगा तो अच्छा हो हम मुस्लिम बन जाएंगे <laughs> हम कहो भगवत गीता माना का जरूरत नहीं मान तो बिल्कुल नहीं है परंतु भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोले कि अर्जुन तुम इतने शोक करते हो तो ठीक है मैं तुम को हिंदू फिलोसफी बातूंगा जिससे तुम खुशी हो जाएगा ऐसा नहीं बोला भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोला तुम हिंदू बन जाओ ऐसा नहीं बोला थत्व ज्ञान जो सब के लिए है जन्म में चुनाव आधि दुख है इस भौतिक संसार की स्वाभाविक अवस्था है उसको एरन संभव नहीं है संभव है यदि हम सर्वधाम जा कृष्ण का उपदेश उनके चरणों में ग्रहण करते है। <supni> हैं सर्वधाम जा माम एक चरणों में सर्व पापे मोक्ष तो इसकी इस भौतिक संसार दुखमय है चेतन्य महाप्रभु कहते हैं तो इस, इस भौतिक संसार तो में हम जो बद्ध जीव है हम सदैव हर एक क्षण में सब कुछ जो हम कहते हैं हम कहते हैं सुख प्राप्ति के लिए और कभी कभी हम कुछ सुख मिलते जैसे एक महीना का श्रम करने के पश्चात हम पैसा मिलते घर वापस जाके बीवी को देते है और सब चला गया है तो एक मायना का श्रम बहुत मेहनत करने से हम दस हजार मिलते में उत हजार दस हजार जो भी हो तो इतना सा दुख से हम थोड़ा सा सुख मिलते लेकिन वास्तव में काली पैसे के माने से हम सुख नहीं मिलते हम सोचते हैं कि पैसा का माने से हम सुखी होंगे लेकिन उससे थोड़ा सा सुख भी मिलते पैसा से हम आइसक्रीम खरीद कर सकते उससे थोड़ा सा सुख होते लेकिन आइसक्रीम खाने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से बचना नहीं है बचने नहीं है और ज्यादा आइसक्रीम खाने से ज्यादा व्याधि भी होती तो यही सब समझना चाहिए कि इस भौतिक संघ साथ दुखमय है दुखमय ही है सुख है सुख हैचार्यों हमको इस उदाहरण दे है जिससे हम समझ सकते हैं संसारिक सुख क्या है तो जैसे इस गर्मी के मौसम में अगर हम राजस्थान के मर्स्थल पर है दोपहर और बहुत धूप है और गर्मी से और पानी का अभाव से हम बहुत पीड़ित है हम पानी चाहते लेकिन मर्स्थल है तो मर्स्थल का मतलब पानी तो नहीं पानी, पानी, फिर अचानक एक हेलीकॉप्टर आते हैं और एक आदमी उससे आते है हंस के हमको बोलते पानी लेके आया हूं तुमको बचाने के लिए दे दो दे दो तो पानी लेके आते है एक ड्रॉपर से हमारे जीव पर एक बूंद फनी देते तो ऐसा है इस संसार में हम असीम सुख चाहते हैं एक बूंद मिलते उत और उस बूंद में पॉइजन भी है <laughs> है ना सुख के साथ दुख होते वो स्थिति नहीं है जो हम चाहते हैं कि हम केवल बार होंगे सुख के साथ दुख होते है या कम से कम दुख का कारण होता है जैसे आइसक्रीम, जैसे आइसक्रीम खाने से हम सुख मिलते कितना सुख एक्चुअली क्या सुख क्या होता है आइसक्रीम दुकान जाना का समय हम मन में सोचते हैं। आइसक्रीम खाऊंगा हा इतना अच्छा होगा लेकिन आइसक्रीम खाना की अनुभूति इतने से नहीं है हमारी बड़ी आशा होते हैं सुख के लिए लेकिन वो विषय जो वो वस्तु जो हम मिलते हैं सुख प्राप्ति के लिए तो उससे हम इतने से सुख नहीं मिलते एक उदाहरण है क्या तीस साल के पहले एक बॉलीवुड नायकी थी रेखा अभी तक उसका नाम प्रसिद्ध है शायद जवानों ने जानते उसका नाम तो एक अगरवाल उससे शादी के तो लाख लाख आदमी थे भारत में जो उससे शादी करने चाहते थे तो एक अगरवाल उससे शादी के और दो महीने में वो वागो सुड के <laughs> तो उसकी बड़ी आशा थी कि वो इतनी सुंदरी वह का विवाहित होंगे लेकिन परिणाम सुइसाइड आप सब हासते हैं, लेकिन हम सब एक ही हाल में हैं। <laughs> हम चाहते हैं सुख लेकिन दुख मिलते हम hmm, तो इसलिए चेचन महाप्रभु कहते हैं विषम पवा बुधो भव का मतलब जन्म मृत्यु भाव का मतलब अब जिसकी अभिव्यक्ति होती है अर्थात जन्म लेना है उसके बाद मृत्यु असंभावी है और बीच में ही संघर्ष और हमेशा ये सब जन्म संघर्ष मृत्यु ये सब ये चक्र में हम कैसे इस संसार चक्र में रहते हैं और चलाते हैं आशा से सुख की आशा से लेकिन हम सुख नहीं मिलते भवम्बूतो भवम्बूतो का मतलब जन्म मृत्यु का सागर है अनादि मे पड़े भवान न बचले बाहरी नैत्या की उपाय भक्तिर ठाकुर कहते हैं कि हम इस संसार सागर में गिर गए हूं और इससे बचना उपाय मुझे नहीं मालूम तो यही हमारा हाल है हम असीम दो के बीच में है हम सागर जैसे में जैसा जैसे सागर में हाँ, अगर हम सागर के बीच में है तो चार दिशाओं में काली पानी है तो संसार सागर विशाल है वह सागर का पानी और किस्से बह किससे बनाया है हमारी आशाएं से तो हमारी आशा से सुख का प्रयास परिणाम होते दुख तो इस संसार दुख का मूल कारण है कृष्ण की विस्मृति कि मैं कृष्ण का दास हूं इस स्पष्ट तथ्य भूलने से हम इस संसार सागर में फथित होते हैं ना इस श्लोक के पहले छोटे श्लोक में भगवान कृष्ण बोले भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले न धनम न जानम न कविताम कविता जगदीश का कामे। जन्मनी मम भवत नि जन्म निश्वरे चेतन्य महाप्रभु बोले कि मैं धन ही जन ही सुंदरी कुछ भी नहीं मंगत जगदीश जगत के स्वामी भगवान कृष्ण से कुछ भी नहीं मंगत केवल आपकी आहित्यू की सेवा चाहता हूं और मोक्ष भी नहीं चाहता और इस श्लोक में आई किंकरम चन जिंक विषमे भगव चेचन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस संसा विषम है मतलब भयानक है उग्र है तो मुझ चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण परंतु भक्त भाव लेके अब तीर्ण हुए कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण हे अन्य वे भक्ति भावना से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा मैं आपका नित्य किंकर हूं मैं इस भयानक संसार सागर में डूब गए हूं मुझको उधार किसी मुझको आपके चरण में आपके चरण में धूल जैसे धूल का एक कण जैसे नियुक्त करो तो इसके पहले चैचान्य महाप्रभु कहते हैं मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूं और इस श्लोक में कहते है, मैं हैं मैं मोक्ष चाहता हूं परोक्ष रूप से बहुत मोक्ष चाहता हूं तो यह क्या है विरोधी वाक्य है नहीं है ना धानम ना जानम श्लोक में चेचान्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं केवल सेवा चाहता हूं अह की भक्ति है भक्ति भक्ति जिसमें कुछ मांगना है कुछ शर्त है मैं सेवक अगर तुम मुझको कुछ दे देगा मैं तुम्हारी सेवा हूँ नहीं तो नहीं करूंगा तो वो सेवा तो भक्ति नहीं है वो व्यापार है तो चेचान्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भी अवस्था में आप कृष्ण मुझको डालेंगे मैं उसी अवस्था में ग्रहण करूंगा और आपकी सेवा करूंगा और इस वचन की पूर्णता है शिक्षा का अष्टम श्लोक में आश्लिष्य बाप आदांग विनाश्रमा तो विषय यही है कि भक्तों तो कुछ भी नहीं मंगते कृष्ण सेवल तो प्रेम सेवा करने की इच्छा है भक्तों भक्तों की परंतु सचमुच है कि इस बौद्धिक संसार विषम है दुखमय है तो उसके लिए भी भक्तों उधार नहीं चाहते उधार चाहते हैं क्योंकि इस विषम संसार का विषम स्वभाव है क्योंकि इस जगत कृष्ण बाह्य मुखी जागत है इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है परंतु भक्तों का दृष्टिकोण में वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बड़ा दुख नहीं है सबसे बड़ा दुख है कि हम कृष्ण का धाम में नहीं रहते हम कृष्ण की संगति में नहीं है हम कृष्ण से दूर है और हम ऐसी स्थिति में है जिसमें हम कृष्ण कथा नहीं सुनते हम कृष्ण के बाहिमुख द्वेषी जानव के बीच में है तो यही बौरत हो क्य साक्षात अवसर नहीं है कृष्ण की सेवा करने किंकर किंकर का मतलब कृष्णा के लिए और सब प्रकार की सेवा करते हैं बाल बनाते हैं, भगवान के लिए और सब रसोई करते हैं, यशोदा यशोदाय और श्री राधिका की सहायता करते हैं, कृष्ण के लिए पग करने के लिए तो ये सब व्यक्तिगत सेवा करते हैं, तो इस भौतिक संसार में हम श्री श्री राधा मदन गोपाल की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं फिर भी इस संसार का वातावरण कृष्ण बहिमुखी है और इसलिए शुद्ध भक्तों की इच्छा है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार वो गोलोक धाम जाना जिसमें सभी लोग शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्ति करने के अलावा कुछ भी चिंतन कभी भी नहीं करते तो फिर भी भक्तों प्रस्तुत है इस भौतिक संसार में रहना यदि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा वैसे हो परंतु भक्तों की इच्छा है भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्तों के साथ रहना तो ये शिक्षा हम इस अंदिकर मांग विषमय भवमता कृपया अथवा पाद पंकज स्थित धूलि सत चिंत इस श्लोक से हम मिलते हैं हर एक शब्द महत्वपूर्ण है कृपया ऐसा नहीं है कि खुद की साधना का बल से हम भगवान की सेवा मिल सकती ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज तीन लाख नाम करूंगा मैं ब्रजवास करूंगा मैं हर रोज एक लाख दंडवट प्रणाम करूंगा और इस प्रकार से जोर से मैं गोलोकधाम में प्रवेश करूंगा हे <laughs> भगवान तीस साल से मैं रोज तीन लाख का नाम करता कर तो आ जाओ मुझको ले जाओ ऐसा <laughs> संभव नहीं है तो इसलिए चाने महाप्रभु हमको शिक्षा देते चिणा से नहीं चाहिए क्यों ऐसे शिक्षा देते क्योंकि वो ही हमारी स्थिति है ऐसा नहीं है कि वास्तव में मैं बहुत बौर हूं लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि गात से नीच खुद को ऐसे मन तो ठीक है नहीं ऐसे एक्चुअली मैं, मैं बौर हूं लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तो खुद को नीच ऐसे समझ तो वास्तव में हम नीच अति नीच <laughs> हम अति तुच्छ हैं और हम खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकते केवल ये हम कर सकते हैं हम स्वीकार कर सकते हैं प्रयास करना चैतन्य महाप्रभु के सभी उपदेश पालन करना तो कृष्ण की कृपा सब कुछ ही है इसलिए हम प्रार्थना करते है हम भगवान को हुक्म नहीं देते आ, आ जाओ ऐसे करो तो so फिर हम चाहते भगवान हमारे किंकर को जो संभव नहीं है संभव है प्रेम भक्ति में जैसे अर्जुन कृष्ण को बताया से नू भयो मध्यव रथम स्थाप्य मैच शुद्ध भक्ति में वो संभव है शुद्ध निर्मा प्रेम से वो संभव है परंतु दम्भ से अहंकार से नहीं है तो भक्तों के लिए समझना चाहिए कि हम संपूर्ण रूप से भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं कृपया तब अपाद पंकज स्थिति तुलिस वो सबसे नीच स्थिति है एक व्यक्ति के चरण के नीचे रहना वो सबसे नीचा वस्तु है इसका मद, इस प्रार्थना का मतलब है कि हम स्वीकार करते हैं कि हम कोई भी ढंग से भगवान के समान नहीं है हम भगवान के नीचे वे ऊपर है हम नीचे वे बड़ा है हम छोटा है तो भगवान के चरणों के नीचे व्राज्य का घास तो भक्तों प्रार्थना करते हैं तो घास जिस घास के ऊपर भगवान उनके चरण रखते हैं तो बहुत भाग्यशाली है परंतु केवल एक क्षण के लिए भगवान उनके दिव्य चरणों एक घास के ऊपर रखते है लेकिन धूल जो भगवान के चरण में है वहा रहते है जहा जहा भगवान जाते हैं वहां वहां वो धूल जो भगवान के चरणों में है तो वो धूल की पूजा करके चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि वो धूल का एक कण जैसे होने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण भगवान आपकी स्वयं सेवा करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं आपके चरण में वो धूल जो है उसकी पूजा में करता हूं उस धूल से मैं नीच नीचू तो ये ही नम्रता है आध्यात्मिक नम्रता इस भौतिक संसार में भद्रता जो है वो अच्छा है लेकिन संपूर्ण शरणागत स्वभाव जो भक्ति में है वो नम्रता जो है वो बिल्कुल अलग विषय है तो ये सब चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा प्रदान करते हैं ऐ नंद रंग पति तंग मांग समय भवम बुध कृपयाथव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण किसी का कोई प्रश्न है तो महाराज को प्रश्न पूछ सकते हैं हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच महाराज महाराज एक प्रश्न ऐसा है कि आई तनुजा किंकरम तो इस श्लोक में भगवान के हम दास है और हम छोटे से है और भगवान के दास है ये समझना आसान है लेकिन हम के आसान दास के दासों है, दास है। theoretical, theoretical. तो दास दासों के दास देकिन, है लेकिन एक्चुअली सब के लिए आसान नहीं है बहुत से लोग तो ये बात स्वीकार नहीं करते ज्यादातर लोग तो स्वीकार नहीं करतेचली आसान है परंतु आम लोग के लिए आसान नहीं है क्योंकि मन में गोबर है <laughs> मन में ही काम क्रोध लोभ इत्यादि भौतिक काम नए है और भौतिक कामने का मतलब ईश्वर हम हम भोगी इस जागत मेरा भोग स्थान है तो इसलिए उन सामान्य लोग के लिए इसको समझना आसान नहीं है इस जागत मेरे लिए है भगवान कहा है मैं कैसे भगवान भाग, अगर भगवान हो मैं भगवान का दास नहीं हूं मैं भगवान तो आसान है लेकिन जिनके मन ऐसे दुष्कृति स्वभाव से दूषित है उनके लिए आसान नहीं है और बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं वो सब दुष्कृति जनों को विश्वस्त कि सब तो फिर भी स्वीकार नहीं करते तो आप भाग्यवान है कि आप ऐसे आसान बनते मेरा प्रश्न ऐसा था कि हमको ये समझना कि मैं दासों का दासों का दासों का दास हूं जैसे इस मंदिर में अगर 200 लोग बैठे हैं, उन सबसे मैं छोटा हूं ये भी समझना तो ये कैसा मतलब मोर डिफिकल्ट है तो सेवा करने से हम धीरे धीरे समझते कि मैं सेवक हूं इसलिए सभी भक्तों के लिए छूट सेवा करना अच्छा है खस जो जन्म ईश्वर या श्री युक्त है उनके लिए खस छूट सेवा करना आवश्यक है हरे कृष्ण एक विनती है वो पुस्तक नीचे नहीं रखना हरे कृष्ण